नमस्कार मित्रों ये वीडियो मास मूवमेंट के ऊपर है आज की तारीख है 8 अगस्त 2011 और जो नाटक या अन्ना ने उसका एक मकसद भी ये हो सकता है और उसका इफेक्ट तो ये हुआ कि लोगों में गलत धारणा बन रही है कि मास मूवमेंट बकवास चीज है मास मूवमेंट से कुछ नहीं होने वाला लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है तो इस बात को मुझे तोड़ने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है पहले तो मास मूवमेंट से ही अच्छे परिवर्तन आए हैं ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए जितने भी पूरी दुनिया में भारत में जितने भी पूरी दुनिया में अच्छे परिवर्तन आए हैं वो सिर्फ मास मूवमेंट की वजह से आए हैं सवाल है कि कौन सी मास मूवमेंट कह रहे और मास मूवमेंट में ऐसा कौन सा तत्व था और अंत में मैं जो राइट टू रिकॉल की बात कर रहा हूं उसमें मैं स्पष्ट करता हूं कि मेरा जो ध्येय है तो या तो प्लान कह सकते हो कि भारत में राइट टू रिकॉल के कानून कैसे आएंगे तो मैं स्पष्ट करता हूं कि वो मास मूवमेंट से ही आएंगे इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए इलेक्शन है वो मास मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए है मास मूवमेंट को और मजबूत करने के लिए अन्ना की बात अलग है उन्होंने मास मूवमेंट का उपयोग किया इलेक्शन में वोट बटोरने के लिए मास मूवमेंट से उन्होंने नाम कमाया पब्लिसिटी हासिल की सस्पेंडेड वोटर को अपनी ओर खींचा सस्पेंडेड वोटर यानी कि जो तय नहीं कर पाए कि बीजेपी में जाए या कांग्रेस में जाए किस पार्टी में जाए और भारत में कुल वोटर पॉपुलेशन का यूं कहो कि पंद्रह बीस परसेंट सस्पेंडेड वोटर है सस्पेंडेड वोटर को खींचने के लिए नाम बहुत बड़ा होना चाहिए नाम उन्होंने कमाया और अब वो वोट कमाएंगे तो उन्होंने मास मूवमेंट का उपयोग किया वोट कमाने के लिए हमारा पूरा पर्पज अलग है इलेक्शन में वोट मिले ना मिले वो अलग बात है हम तो सासव बोलता है कि भाई राइट टू रिकॉल के मुद्दे पे आप इलेक्शन हारोगे हम पूछते नहीं है कि आप इलेक्शन जीतोगे क्योंकि वो तय है कि इलेक्शन नहीं वो बड़ी पार्टियां जीतेगी आने वाले समय तक कई साल होता राइट टू रिकॉल का कानून मास मूवमेंट से ही आएगा क्योंकि कोई भी पार्टी का एमपी एमएलए इलेक्ट हो जाता है वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या जनता जयप्रकाश नारायण का हो या सीपीएम का हो या अन्ना की पार्टी का हो वो संसद में संसद में जाकर दूसरे दिन कहेगा कि राइट टू रिकॉल बकवास है राइट टू रिकॉल से इनस्टेबिलिटी आ जाएगी राइट टू रिकॉल से प्रलय आ जाएगा राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए तो इस तरह से जो मार्स मूवमेंट के कंसेप्ट को अन्ना ने नुकसान पहुंचाया है उसके नाटक ने अन्ना के नाटक ने जन के नाटक ने वो भी दूर करना मेरे लिए हमारे लिए राइट टू रिकॉल ग्रुप के लोगों के लिए एक जरूरी काम हो जाता है पहले मास मूवमेंट यानी क्या मास मूवमेंट यानी कि जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपने दिमाग से जुड़े हुए हैं न ना सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं हाथ पांव हिला रहे हैं रैली हिला रहे हैं वो तो कुछ भी वो तो सौ रूपये देके भी या तो मीडिया में बड़े पैमाने पर एक आदमी को हीरो बनाया जाए तो उसके पीछे जो सस्पेंडेड वोटर पॉपुलेशन है वो आ जाएगी उसे वो अलग मास मूवमेंट है मास मूवमेंट जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग अपनी सोच के साथ जुड़ रहे हैं लाखों करोड़ों का और कार्यकर्ता कम से कम संपूर्ण सोच और नॉलेज और इंफॉर्मेशन के साथ उसमें जुड़ रहे हैं जो कि आईएसई में नहीं था पूरे आईएसई में कार्यकर्ता यानी कि जो अनशन के सिवा के दिनों में अनशन के सिवा के दिनों में भी जो हफ्ते में 5-10 घंटा देते हैं मीटिंग अटेंड करते हैं वीडियो देखते हैं अन्ना की हो या अरविंद गांधी की हो या तो न्यूज पे वो कांस्टेंटली उसको फॉलो करते हैं फेसबुक के मूवमेंट का प्रचार करते हैं उसे मैं कार्यकर्ता कहता हूँ तो उन कार्यकर्ता ऐसे पूरे भारत में आईएसी के दस लाख जीते होंगे शायद ज्यादा भी हो आप दस लाख में से पूछिए कि, कि कितने लोगों ने जन का चालीस पेज का ड्राफ्ट पढ़ा था पूरा चालीस पेज या 40 में से 20 पेज तो आप पाओगे कि पांच हजार ने भी नहीं पढ़ा था क्यों क्योंकि अन्ना और अरविंद गांधी ने कभी उनको प्रेरित ही नहीं किया कि ये लो ड्राफ्ट और पढ़ो जैसे हमारे राइट टू रिकॉल ग्रुप में आता है कि हमें कोई भी नया व्यक्ति मिलता है जो कि रुचि दिखाता है कि भाई राइट टू रिकॉल क्या है हमने थोड़ा बहुत नाम सुना समूह से सहन सीधा कहते कि भाई रेफरेंस मटीरियल डाउनलोड करो राहुल मेहता और इसका सेक्शन 1.3 ये हमारा पहला ड्राफ्ट है उसकी पहली लाइन ये दूसरी लाइन ये ये राइट टू रिकॉल पीएम का ड्राफ्ट है पहला क्लॉज ये दूसरा क्लॉज है हम उसे प्रपोज ड्राफ्ट का लाइन बाय लाइन उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और फिर उसे रिक्वेस्ट करते हैं है ड्राफ्ट भी आगे समझाए जबकि आई के अंदर हमेशा मेंबरों को डिस्करेज किया गया कभी दिया तो गए देखो चालीस पेज की उन्होंने यदि बुकलेट छाप होती तो बुकलेट की कॉस्ट आती दस और मेंबर उसको पन्द्रह रूपये दे भी देते दस रूपया छापने के कॉस्ट पांच दस रूपया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाता तो जो आईएसी के मेंबर है फेसबुक पर और बाकी जगह पे उनको यदि बोला होता कि भाई कंट्रीब्यूशन अमाउंट बीस रुपया तो वो दे देते पर इस तरह की कोई जन लोकपाल के ड्राफ्ट के ऊपर कोई बुकलेट अन्ना और अरविंद गांधी ने बनाई नहीं जो नहीं बनाई क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कार्यकर्ता का खुद का दिमाग आए वो सिर्फ कार्यकर्ता का बॉडी चाहते थे कि वो नारेबाजी कर रहा है वो रैली निकाल रहा है वो हाथ वो झंडे लेके घूम रहा है वो टोपी पहन के घूम रहा है मैं अन्ना हूँ अन्ना ने अच्छी खासी टोपी पहना दी पूरे देश को टोपी पहना दी सारे आरएसएस के कार्यकर्ता भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता बीजेपी सबको टोपी पहना दी कि उनके द्वारा ही उसने ऐसी पार्टी खड़ी की जो की मिडल क्लास एजुकेटेड वोटर खींच ले जाएगी फायदा कांग्रेस को हो जाएगा खैर तो वो टोपी पहना के घूमे उनको सर चाहिए था टोपी पहनने के लिए उन्हें सर नहीं चाहिए था कि जिसका दिमाग चले आप खास देखो कि ये जन लो ये मास मूवमेंट का एक ढकोसला था मास मूवमेंट के मैं सैकड़ों दाखिले दे सकता हूं कि जैसे हमें आजादी मिली अंग्रेजों से आधी अपू जितनी भी मिली वो क्यों मिली मास मूवमेंट पर दुरात्मा गांधी वाली मास मूवमेंट नहीं वो नाटक था जो अन्ना ने नाटक किया वही नाटक दुरात्मा गांधी ने किया था 20 साल चला 25 साल तक चला उसका नाटक वो कैसे आजादी मिली क्योंकि 1946 में नेवी के सैनिकों ने विद्रोह किया और क्रांति करने का ऐलान किया जबलपुर के सैनिकों ने विद्रोह किया बड़े पैमाने पे सैनिकों ने विद्रोह किया और जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो लाखों प्रजाजनों ने उसका साथ दिया जब नेवी के सैनिकों ने विद्रोह किया था तो बम्बई तीन दिन पूरा बंद रहा था पूरे बम्बे में फायरिंग करनी पड़ी थी तो भी क्राउड कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो दुरात्मा गांधी के खिलाफ मास मूवमेंट उसे कहते हैं जो नेताओं के रोकने से रुके नहीं दुरात्मा गांधी ने जवाहरलाल गाजी ने मोहम्मद अली जीना ने ये तीनों ने स्टेटमेंट इश्यू किया अखबार में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराए कि नेवी के सैनिकों को अपना हथियार डाल देने चाहिए और उन्होंने प्रजा को अपील की कि आप ये विद्रोही सैनिकों को समर्थन मत दो उसके बावजूद भी प्रजाजनों ने 1946 की बात कर रहा हूं प्रजाजनों ने बोला कि भाई दुरात्मा गांधी की ऐसी कितनी जवाहरलाल गाजी की ऐसी कितनी फाड़के फेंक दो इनके पैम्पलेट भाड़ में जाए इनकी बात हम नेवी के सैनिकों को समर्थन देंगे ये मास मूवमेंट है मास मूवमेंट का पहला लक्षण होता है कि उसका कोई नेता नहीं होना चाहिए क्योंकि तो यदि नेता है तो वो मास मूवमेंट को दबाना आसान हो जाता है कैसे कि जो उस मास मूवमेंट को दबाना चाहते हैं वो उस नेता की हत्या करवा दे जैसे राजीव दीक्षित जी की हत्या हो गई या तो उस नेता को खरीद ले या तो दबा दे या तो कोई और प्रलोभन दे से जैसे अरविंद गांधी और उनको प्रलोभन दे दिया कि पोलिटिकल पार्टी बनाओ आप भी एमपी बनोगे आप भी करोड़ों कमाओगे तो चले गए पोलिटिकल पार्टी बना के संसद में घुसने के लिए तो वो मास मूवमेंट जिसमें लीडर आगे होता है या दस पंद्रह लीडर हो या एक लीडर हो वो मास मूवमेंट हमेशा खत्म हो जाती है क्योंकि तो लीडर की एंड में हत्या भी हो सकती है जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो गई एक्सीडेंट भी हो सकता है हार्ट अटैक भी हो सकता है जैसे कांग्रेस के अंदर जितेंद्र प्रसाद का हार्ट अटैक करवा दिया गया उसके दो नेता तीन नेता वाई आर रेडी, राजेश पायलट और माधौरा सिंधिया का एक्सीडेंट करवा दिया गया तो इस तरह से मैं किस जन आंदोलन के आपको दाखिले दूं कि जार रशिया का जिसका पावर कांग्रेस से कई गुना बड़ा था वो मास मूवमेंट की वजह से आ रहा क्योंकि लाखों की संख्या में लोग उसके सामने हो गए संख्या इतनी बढ़ गई कि अंत में सैनिकों ने कहा कि हम इस विद्रोह का दमन नहीं करने वाले क्योंकि हमें लाखें नागरिकों को मारना पड़ेगा बहुत सारी मास मूवमेंट होती है जिसमें एक गोली चले बिना कानून पास हो जाते हैं प्रजालक्षी कानून जैसे कि 1933 में 1929 में जब अमेरिका में डिप्रेशन आया तो बड़े संख्या में लोग बेरोजगार हो गए तो तुरंत अमीरों ने वेलफेयर मेजर स्टार्ट किया क्योंकि उस समय पचास लोगों के घरों पर बंदूक होती थी उन्होंने देखा कि भाई ये आदमी यदि भूखा और रहेगा तो सर पर छत नहीं रहेगी तो बंदूक लेके आ जाएगा और 50 प्रतिशत आबादी के पास बंदूक है सारी सेना और पुलिस कम की हमें बचाने के लिए इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पे वेलफेयर मेजर शुरू किए और वो प्राइवेट वेलफेयर मेजर थे बिगिनिंग में और बाद में उन्होंने ये देखा कि प्राइवेट वेलफेयर मिशन में तो बहुत उस मतलब उसमें तो प्रॉब्लम आएंगे ये एक आदमी ज्यादा पैसा देगा एक आदमी कम देगा इसलिए उन्होंने टैक्सेशन के कानून बनाए वेल टैक्स इनिटर्स टैक्स इनिटर्स टैक्स जो कि पांच परसेंट से कम था वो बढ़ के पन्द्रह बीस परसेंट तीस परसेंट हो गया आगे जाके चालीस परसेंट हो गया और 1933 तक एक पूरा वेलफेयर स्टेट खड़ा हो गया तो वो एक जन आंदोलन था जिसमें लोगों का प्रेशर था कि यदि हमें वेलफेयर नहीं मिला तो हम विद्रोह शुरू कर देंगे और 50% पॉपुलेशन के पास बंदूक है 50% परसेंट पॉपुलेशन विद्रोह करेगी तो पुलिस सेना कम पड़ेगी तो वेलफेयर स्टेट जो आया अमेरिका में वो मास मूवमेंट की वजह से हुआ जार का 1917 में जो पतन हुआ रशिया में वो भी मास मूवमेंट की वजह से हुआ हमें आजादी मिली क्योंकि सैनिकों ने विद्रोह किया रॉयल इंडियन नेवी म्यूटी उसको नेहरू ने फिर बाद में इतिहास लिखने वालों को पैसा दिया सॉरी जवाहरलाल गाजी नेहरू नहीं जवाहरलाल गाजी इसलिए पाठ्य पुस्तक में शब्द होता है म्यूटीनी म्यूटीनी दंगा फसाद वो एक अपमानजनक शब्द है विद्रोह वो एक सम्मानजनक शब्द है जैसे अंग्रेजों ने 19 सॉरी 1857 के विद्रोह को म्यूटीनी कहा था और जवाहरलाल गाजी उनके पिता मोतीलाल गाजी मोहनदास दुरात्मा गांधी इन सब ने ये म्यूटीनी शब्द को ही दोहराते थे सबसे पहले वीर सावरकर ने इसे विद्रोह का शब्द दिया कि ये म्यूटीनी नहीं थी ये विद्रोह था और उसके बाद इन नेताओं पे ये दबाव आया कि आप भी विद्रोह का शब्द का इस्तेमाल कीजिए उसके बाद उन्होंने 1857 को क्रांति और विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया उससे पहले ये सारे नेता उसे म्यूटी बोलते थे अब तो अब जन आंदोलन के और मैं एग्जांपल दूं 1974 में गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन पटेल को रिजाइन करना पड़ा 1980 में माधव सिंह रिजाइन करने के एक इंच करीब आ गए थे आंदोलन टल गया लेकिन 1984 में जन आंदोलन की वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा बहुत दंगे करवाए उन्होंने बहुत मारकाट करवाई सोसाइटी की सोसाइटियां जलवा दी लेकिन आंदोलन दबा नहीं अंत में उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा 1991 में वीपी सिंह को जाना पड़ा उसके बेस में जन आंदोलन था ठीक है बाद में बीजेपी ने सपोर्ट वापस खींचा और वो सब हुआ पर जन आंदोलन जो वीपी सिंह के खिलाफ शुरू हुआ तब बीजेपी ने मौका देखा कि अब हम सपोर्ट वापस खींच लेंगे तो हमें ज्यादा वोट मिलेंगे ज्यादा सीटें मिलेगी तो बेज में जन आंदोलन था फिर जन आंदोलन के ऊपर पोलिटिकल इवेंट होती है और वो भी मैटर करती है नॉ मैटर कर ले, लेकिन जन आंदोलन तो मैटर करता ही है और उसके बाद गुजरात में 1995 में चिमन पटेल के खिलाफ एक और जन आंदोलन शुरू हो सकता था लेकिन उनके देहांत हो गया फिर इमरजेंसी देवी इंदिरा अम्मा ने बहुत बड़ी गलती की इमरजेंसी डाल के और क्यों इमरजेंसी उठाई जन आंदोलन की वजह से कैसे जन आंदोलन की वजह से कि लाखों की संख्या में युवा कार्यकर्ता विद्रोह पे उतर आए तो पुलिस ने उन्हें पकड़ के जेल में बंद किया और एक पॉइंट के बाद पूरे हिंदुस्तान के जो जेलर थे उन्होंने इंदिरा अम्मा को कहा कि मैडम अब जेल हाउसफुल हो चुके हैं कैपेसिटी से डबल लोग हम रख रहे हैं किसी भी दिन जेल टूट सकती है क्योंकि इतने सारे युवा हैं, जेल के अंदर पुलिस स्टाफ इतना कम है यदि ये विद्रोह पे उतर आए जेल के अंदर तो यदि चोर गुंडो बलात्कारियों पे गोलियां चलानी है तो पुलिस का स्टाफ है वो के चला देगा लेकिन ये युवा कार्यकर्ता है जिनका कोई क्रिमिनल पास नहीं है और इनपे गोली चलाने की नौबत आई तो जो जेल का स्टाफ है वो बहुत डिमोरलाइज हो जाएगा शायद एक बार करे दो बार करे लेकिन हर बार नहीं करेगा और जब जेल टूट जाएगी तो कैदियों को रखोगे कहा इसलिए जब बड़ी संख्या में लोग कैदियों अकेले पंजाब में एक लाख से ज्यादा कैदी थे पूरे हिंदुस्तान की जिनकी तो कोई अंदाज लगा सकता है ऑफिशियल आंकड़े तो शायद अब मिले ना मिले क्योंकि घटना 1977 की है तो जब बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने जेल में जाना शुरू किया विद्रो करके इंदिरा गांधी के सामने और तब जेल भर गया और तब देवी इंदिरा अम्मा ने इमरजेंसी वापस खींची तो ये भी इमरजेंसी का वापस जाना वो भी एक मास मूवमेंट का परिणाम था जो पेड मीडिया एक प्रसेशन खड़ा करना चाहता है और अन्ना ने इसमें मदद की पेड मीडिया की और मल्टीनेशनल कंपनियों की कि भाई तुम पचहत्तर करोड़ नागरिक सब नपुंसक नपुंसको तुम्हारे से कुछ नहीं होगा ये पचास हजार लाख की संख्या से भी कम जो है नेता आईएएस अफसर आईपीएस अफसर जज सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट के उनकी संख्या 50,000 हजार एक लाख से ज्यादा नहीं है उनके नीचे 10 लाख की सेना है 15 लाख की पुलिस है 15 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है पर वो हरेक सैनिक इनको दमन में साथ नहीं देगा हर एक कॉन्स्टेबल इनको दमन में साथ, पूरा पूरा साथ नहीं देगा चलो एक राउंड में उन्होंने फायरिंग कर दी सौ दो सो लोगों को मार दिया हो सकता है पहले राउंड में हो सकता है कि वो आईपीएस अफसर की बात मान के हजार दो को भून डाले पर बार बार ये नहीं हो सकता इसका बहुत बड़ा डिमोरलाइजिंग इफेक्ट आता है और अधिकतर केस में सेना मना कर देती है जैसे कि मनमोहन सिंह ने आईएमएफ एजेंट मनमोहन सिंह ने सेना के आ, सेना को आदेश दिया था कि जम्मू में जब दंगे हो रहे थे तो जम्मू के लोगों पे गोलियां चलाओ तो सैनिकों ने साफ मना कर दिया कि हम गोलियां हवा में चलाएंगे हम पब्लिक पे नहीं चलाएंगे और जब सैनिकों ने मना किया मिडल कमांडरों ने मना किया जनरल ने भी पूरी सेना ने मना कर दिया कि हम जम्मू के लोगों पर गोलियां नहीं चलाने वाले वो दंगे किस बात पे हुए थे कि वहां जो ये तीन चार साल पहले की बात है कि अमरनाथ का मंदिर है उसके आसपास प्रवासियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है तो आसपास पूरा बंजर जमीन है वहां कोई जंगल नहीं है क्योंकि बर्फ गिरती है तो सब पौधे वौधे नष्ट हो जाते हैं तो उस बंजर जमीन पे तीन महीने के लिए मंडप यानी साल में तीन महीने मंडप चलेंगे बाद में मंडप को हटा लिया जाएगा उसके लिए वो बंजर जमीन अमरनाथ टेंपल ट्रस्ट को दी गई थी और वो भी ट्रस्ट ने पूरा पूरा किराया दिया था और इसका कश्मीर के जो सेशन शनिस्ट है अलगतावादी उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन लिया तो मनमोहन सिंह ने ट्रस्टियों को बोला कि तुम राइटिंग में दो कि हमें इस जमीन की जरूरत नहीं है तो अब पीएम लेवल का आदमी धमकाएगा तो ट्रस्ट तो लिख देंगे की मंदिर को भाई एक इंच जमीन की जरूरत नहीं है जब आप मंदिर के फोटोग्राफ देख लो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि अमरनाथ के आसपास प्रवासियों के लिए कोई अरेन्जमेंट ही नहीं है तो जब ट्रस्ट ने यह जमीन वापस सौंपी तो जम्मू में दंगे नहीं हुए थे लेकिन बड़े पैमाने पे डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो के, के तो गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्योंकि बात लीक हो गई कि ये सारा मनमोहन सिंह का किरा किराया था कि उसने ट्रस्टियों पर दबाव डाला कि आप जमीन वापस सौंप दो तो मनमोहन सिंह ने सेना को आदेश दिया कि आप गोलियां चलाओ लेकिन सैनिकों ने मना कर दिया इसी तरह से मनमोहन सिंह ने दोबारा एक बार आदेश दिया था कि गुजरों पे गोलियां चलाने का तो सेना ने मना कर दिया और आज भी आप देखो कि मनमोहन सिंह और चिदम्बरम सैनिकों को सेना को उकसा रहे हैं कि आप नक्सलवादियों को पे गोलियां चलाओ और सेना जितनी हो सके उतनी हद तक मना करिए कि नक्सलवादी है वो अलगतावादी नहीं है सशेशनिस्ट नहीं है और देश से अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं जो भी झगड़ा है इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर रहे कोई सैनिक नक्सलाइट को सपोर्ट नहीं कर रहा लेकिन वो कहता है कि भाई नक्सलवादियों है वो इंटरनल प्रॉब्लम है उसमें हमें नहीं जाना चाहिए नहीं जाना है तो जो एक लाख जो पचास हजार एक लाख आई आईपीएस जज मिनिस्टर एमपी एमएलए और ये सारे इलीट एलिमेंट है और अमीर लोग भी गिन लो उसमें पचास हजार लाख उनके नीचे दस लाख की सेना है पंद्रह लाख की पुलिस है पंद्रह लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है पर यह पैंतालीस लाख में से अधिकतर लोग इनका बड़े पैमाने पे दमन करने का साथ नहीं देंगे तो किसी भी एंगल से पचहत्तर करोड़ लोगों की में यदि कोई बात आए उनकी कोई डिमांड आए तो ये एक लाख लोगो, लोगों को हजार लोगों को घुटने टेकने पड़ेंगे ये मास मूवमेंट जो बकवास का कंसेप्ट बना रहे हैं कि मास मूवमेंट से कुछ नहीं होता यही सोच मल्टीनेशनल कंपनियों और मिशनरी आप एक्टिविस्ट लोगों में डालना चाहती है और अन्ना और अरविंद गांधी उनकी मदद कर रहे हैं उन्होंने एक ऐसी मास मूवमेंट खड़ी की वाज टू फेल क्योंकि कार्यकर्ताओं को मास मूवमेंट का पर्पस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई थी वो कहते हैं कि ये मास मूवमेंट जन लोकपाल के कानून के है तो जन लोकपाल का ड्राफ्ट उन्होंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन क्यों नहीं किया ताकि कार्यकर्ता उसे पब्लिक में एक्सप्लेन करके और कार्यकर्ताओं को ले सके और नागरिकों को जोड़ सके क्योंकि वो ड्राफ्ट ही इतना खराब था कि यदि वो कार्यकर्ताओं को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते तो कार्यकर्ता मूवमेंट छोड़ के चले जाते हैं कि भई ये तो बकवास चीज है इससे तो मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी और स्ट्रॉग हो जाएंगे देश में इसलिए उन्होंने ड्राफ्ट कार्यकर्ताओं को समझाया नहीं तो मास मूवमेंट के दो तीन एंगल में आपको बताता हूं पहले मैं अपनी मास मूवमेंट को डिस्क्राइब करूं वो है महा, अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह सेंट्रिक ड्राफ्ट लेड एक्टिविस्ट गाइडेड मास मूवमेंट अब यह पूरा लंबा चौड़ा वाक्य हो गया लेकिन एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट है पहले मूवमेंट के सेंटर में क्या है अहिंसा मूर्ति महात्मा ऊधम सिंह महात्मा ऊधम सिंह कौन आपको मैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल कीजिए इतिहास में सबसे ज्यादा अहिंसक व्यक्ति सबसे कम हिंसक या सबसे ज्यादा अहिंसक व्यक्ति जो मुझे वो मिले महात्मा ऊधम सिंह और इसलिए मैं उन्हें महात्मा अहिंसा मूर्ति महात्मा ऊधम सिंह कहता हूँ और ऊधम सिंह शब्द के दो अर्थ है एक तो ऊधम सिंह जिन्हें हम उधम सिंह मतलब जो आप गूगल करोगे तो जो व्यक्ति के नाम वगैरह आपके सामने होंगे दूसरा वो व्यक्ति जिसमें उधम सिंह का अंश है आप भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस आप सबको स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि हरेक व्यक्ति में महात्मा उधम सिंह का अंश था उन्होंने समय और परिस्थिति <coughs> सॉरी समय और परिस्थिति के अनुसार एक्शन अलग अलग लिया या उनकी सोच के अनुसार उनके परसेप्शन के मुताबिक उन्होंने एक्शन थोड़ा ठीक लिया गलत लिया अलग अलग लिया लेकिन उनमें महात्मा उधम सिंह का अंश था और वो अहिंसक व्यक्ति है दुरात्मा गांधी की तरह हिंसक नहीं है गांधीवादी है उनको ऐड मिलती है गवर्नमेंट की ओर से इसलिए वो दुरात्मा गांधी को अहिंसक कहते हैं और अहिंसा मूर्ति महात्मा ऊधम सिंह को हिंसक व्यक्ति कहते हैं यहां तक कि दुरात्मा गांधी ने उधम सिंह के बारे में और मदन लाल धिंगरा के बारे में कहा था कि ये पागल आदमी है ऐसा दुरात्मा गांधी ने कहा था वो पागल आदमी नहीं है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही उधम सिंह बन सकता है संत व्यक्ति ही ऊधम सिंह बनता है जिसमें लालच न हो किसी प्रकार का जिसमें किसी प्रकार का भय न हो जो प्रजा के लिए काम करना चाहता है वही व्यक्ति उधम सिंह है वही व्यक्ति ऊधम सिंह बन सकता है तो आंदोलन में जन आंदोलन में पहले होना चाहिए तत्व होना चाहिए वो है अपील टू अहिंसा आए, मूर्ति महात्मा उधम सिंह जो कि जन की, की मूवमेंट में कहीं नहीं था यहां तक कि उन्होंने अपने पोस्टर में उधम सिंह का फोटो भी नहीं आने दिया आप देखिए उनके पीछे के पोस्टर पे कौन है दुरात्मा गांधी न महात्मा उन्होंने पोस्टर के ऊपर राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस का फोटो नहीं आने दिया उनके पोस्टर पे आपको महात्मा भगत सिंह के फोटो नहीं दिखेंगे वो 27 जुलाई के अनशन में उन्होंने डालना शुरू किया लेकिन 15 अगस्त का जो अनशन था 15 अगस्त के अनशन में 15 अगस्त 2011 के में जो बैनर था पीछे उसमें देखिए उसमें सिर्फ दुरात्मा गांधी का फोटो है उसमें कहीं भी महात्मा उधम सिंह का फोटो नहीं है राष्ट्रपिता महात्मा सुभाष चंद्र बोस का फोटो नहीं है महात्मा भगत सिंह का फोटो नहीं है महात्मा चंद्रशेखर आजाद किसी का फोटो नहीं है तो मास मूवमेंट में पहला इनग्रीडियंट क्या होना चाहिए अपील टू महात्मा उदम सिंह उसके बाद ड्राफ्ट लैड यानी कि उसका लीडर ड्राफ्ट होना चाहिए व्यक्ति नहीं होना चाहिए ड्राफ्ट यानी क्या यानी एक ऐसी प्रपोजल जो कि किसी व्यक्ति ने लिखी हो किसने लिखी हो वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है पर वो प्रपोजल पूरी लिखित है यानी लिखने के बाद उस व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है कि वो उसे आपकी मर्जी के बिना बदल सके जैसे कि और आपके उसको समझाने के लिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है जैसे कि पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम ढूंढा वैसे पाइथागोरस थ्योरम उससे पहले भारत के गणितज्ञों ने ढूंढा था पर उस मुद्दे में अभी मैं नहीं जाऊंगा मान लो कि पाइथागोरस नहीं पाइथागोरस थियरम ढूंढा उसने एक्सप्लेन किया तो आप पाइथागोरस थियरम समझने के लिए आपको पाइथागोरस की जरूरत नहीं है और कल यदि कह दे पाइथागोरस की ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी तो आपकी मर्जी के बिना वो झूठ आपके दिमाग में नहीं डाल सकता और वो झूठ आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं यानी कि पाथा गोरस ने पाइथागोरस थियरम डिस्कवर किया लेकिन अब पाथा गोरस थियरम अपने पांव पे खड़ा है उसको समझने के लिए समझाने के लिए लेजिटीमसी देने के लिए अब पाथागोरस की जरूरत नहीं है तो मार्स मूवमेंट का ये इन्ग्रीडियंट होना चाहिए कि वो ड्राफ्ट लेडो यानी कि एक लिखित प्रपोजल है कि हमें ये सरकार में परिवर्तन चाहिए और वो लिखने के बाद जिस व्यक्ति ने वो लिखा उसका स्थान एक लेखक से ज्यादा नहीं है उसकी बार बार उस ड्राफ्ट को और से देने के लिए आगे बढ़ाने के लिए मूवमेंट देने के लिए उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए और एक्टिविस्ट गाइडेड यानी कि वो नेता के कंट्रोल में नहीं है एक्टिविस्ट के कंट्रोल में नेता और एक्टिविस्ट में फर्क क्या है कि नेता के अंडर में करोड़ों लोग होते हैं एक्टिविस्ट के अंडर में सौ दो लोग होते हैं इसका मतलब यदि मास मूवमेंट में करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ लोग है तो ऑटोमेटिकली लाख दो लाख पांच लाख एक्टिविस्ट भी है और हर एक एक्टिविस्ट है वो सौ दो सिटीजन को गाइड कर रहा है लीड नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास ना उतना पैसा है ना उतना मीडिया है कि वो उनको लीड कर सके वो सिर्फ उन्हें गाइड कर सकता है कि भाई ये कानून है इस कानून से ये आ, फा, फायदा होगा नागरिकों को इस कानून से ये नुकसान जो हो रहा है वो नुकसान होना कम हो जाएगा यानि एक्टिविस्ट उसे सिर्फ गाइड कर रहे है लीड नहीं कर रहे और वो मास मूवमेंट यानी की बड़ी संख्या में लोग इसमें आ रहे हैं लोग इसमें कब आएंगे एक्टिविस्ट इसमें कब आएंगे पहले उस ड्राफ्ट में दम होना चाहिए उस ड्राफ्ट में एक बात होनी चाहिए कि एक्टिविस्ट को लगे कि हाँ इसमें भारत का भला है इसमें भारत के नागरिकों का भला है इसे भारत के नागरिकों की जो अभी मल्टीनेशनल कंपनियों की और मिशनरियों की जो दादागिरी है देश में वो कम होगी इससे भारत में भ्रष्टाचार कम होगा भारत में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में तरक्की होगी भारत में हथियार बनाने के कारखाने नहीं है ऐसे कानून आए तो भारत में हथियार बनाने के कारखाने बढ़ेंगे करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी गिर रहे हैं भाई ऐसे कानून यदि बनते हैं तो बांग्लादेशी घुसपैठिया गुछ घुसने बंद होंगे जो घुसपैठिए घुस चुके हैं उनको निकाल के भगाने में हमें मुमकिन बनेगा तो आप देखिए जन लोकपाल में इसमें एक भी इनग्रेडियंट नहीं था एक्टिविस्ट पूछते थे कि जन करप्ट हो गया तो क्या तो क्या तो के चुप कर सवाल पूछना बंद कर पॉजिटिव एटीट्यूड रख नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछना है भाई राइट टू रिकॉल जनलोकपाल क्यों नहीं होना चाहिए कि ये बात अगले जन्म में करेंगे इस जन्म में जनलोकपाल पे फोकस करो पहले जनलोकपाल लोकपाल पास हो जाने दो बाद में राइट टू रिकॉल मतलब एक्टिविस्ट को हर एक बात पे दबाया जाता था उनके प्रश्न का और फिर एक्टिविस्ट भी पब्लिक के सामने ये करते थे क्योंकि तो उनके पास तो सवाल के जवाब होते नहीं थे तो पब्लिक भी पूछती थी कि भाई आपके जवाब जन करप्ट हो गए तो क्या तो एक्टिविस्ट भी बोलते थे कि सवाल पूछना बंद करो तो लोग उनकी मीटिंग छोड़कर चले जाते थे जबकि यदि किसी व्यक्ति को मास मूवमेंट खड़ी करने में इंटरेस्ट है तो वो कभी किसी सवाल को नकारेगा नहीं अब देखो दुरात्मा गांधी भी हमेशा सवाल को दबाने का प्रयत्न करते थे क्यों उन्होंने संत होने का ढकोसला और नाटक शुरू किया सफेद कपड़े और छोटे से कपड़े और साथ में अब दुरात्मा गांधी की कोई भी तस्वीर देख लो वो एक सादा कपड़ा पहन के घूम रहे है और उनके आसपास एक भी आदमी को सादा कपड़ा पहनने की छूट नहीं थी एक बिल्कुल चद्दर ओढ़के और लंगोट और चद्दर मतलब वगैरह एक बिल्कुल प्लेन क्लोथ में वो चलते थे ताकि वो उभर के आए और बाकी हरेक आदमी को ऑर्डर दिया जाता कि आप अच्छे बनाए हुए कुर्ते पजामे पहनोगे एक बार उनका अनुकरण करने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भी उनके जैसे वस्त्र पहने तो दुरात्मा गांधी ने सबको भगा दिया और बोला कि सब कुर्ता पजामा पहन के आओ सिर्फ मैं अकेला इस तरह से अच्छे कपड़े पहनूंगा ताकि मैं उभर के आऊं और लोगों में मेरी एक महात्मा की छाप खड़ी हो सके उन्होंने अपनी महादुरा महात्मा की छाप इसलिए बनाई ताकि सवाल को दबाया जा सके जबकि यदि किसी व्यक्ति को मास मूवमेंट खड़ी करनी है तो वो कभी सवाल को दबाएगा नहीं वो सवाल पूछने के लिए प्रेरित करेगा वो सामने चल को कहेगा कि भाई इतने सवाल आपके दिमाग में आए होंगे ये सवाल का ये जवाब है ये सवाल का ये जवाब है जैसे मेरे राइट टू रिकॉर्ड में लोग सवाल पूछते हैं कि भाई नया आएगा वो करप्ट हो गया तो, तो मैं उसका जवाब देता हूँ कि मैंने जो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट दिया है उसमें पंद्रह दिन में निकाल सकते हैं तो जिस आदमी ने आने की कोशिश की है उसने बरसों की मेहनत की है तो ऐसा काम नहीं करेगा कि पंद्रह दिन में उसको घर जाना पड़े और यदि उसको पता है कि यहां मैं बदमाशी करूंगा तो पंद्रह दिन में घर जाऊंगा तो पंद्रह दिन के फायदे के लिए कोई आदमी बरसों के बरसों उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा फिर तो दूसरे भी जवाब देता हूं कि इसमें पॉलिसी रिवर्स हो जाएगी कि मान लो मैं मुख्यमंत्री हूं और मैंने किसी को बोला ये लो हजार करोड़ का प्लॉट 100 करोड़ में मैं दे देता हूं मुझे ऊपर का 200 करोड़ दे दो तो सामने वाला भी मुझे नहीं कहेगा क्यों क्योंकि क्यों राइट टू रिकॉल है तो क्यों क्योंकि क्यों ऐसा हुआ तो 15 दिन में, में मेरा रिकॉल हो जाएगा जो दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो उसको व्हाइट मनी देकर प्लॉट वापस खींच लेगा तो इस इंडस्ट्रियालिस्ट ने मुझे जो कैश का 200 करोड़ दिया वो तो गया पानी में यानी राइट टू रिकॉल आने के बाद रिश्वत देने वाले की प्रोपेंसिटी टेंडेंसी भी कम हो जाती है मेरा मतलब है ये सारे सवालों का मैं जवाब देता हूं मैं ये नहीं कहता कि पॉजिटिव थिंकिंग लखो ये नहीं कहता कि नेगेटिव एटीट्यूड मत रखो और सिर्फ राइट टू रिकॉल का प्रचार करो सिर्फ संगठन को आगे बढ़ाओ डिटेल में मत पढ़ो वो पांच डिटेल बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ये सवाल इसके माइंड में आए तो और कार्यकर्ताओं के माइंड में भी आएंगे तो मैं उनके जवाब भी अपने राइटअप में लिख देता हूं ताकि दूसरे कार्यकर्ताओं को उसका जवाब हो सके तो एडवांस में मिल जाए तो मैं फिर से कहूंगा कि मास मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकती है और जो प्रजालक्षी काम यदि हमें करना है स्वदेशी मल्टीनेशनल नेशनल कंपनियों और मिशनरियों का कुप्रभाव खत्म करना बांग्लादेशियों घुसपैठियों को भगाना भारत की सेना को मजबूत करना गरीबी कम करना गणित और विज्ञान का शिक्षण बनाना हथियार बनाने की फैक्ट्रिया डालना भारत में कम से कम जितने चीन के पास न्यूक्लियर एटम बम है उतने एटोम बम भारत में बनाना ये पॉजिटिव काम मास मूवमेंट से ही शुरू होंगे पार्लियामेंट में जाने से नहीं होंगे जो भी नेता जाएंगे वो फिर अण्णा के नेता हो या बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो हफ्ते दो हफ्ते के अंदर बिक जाएंगे जैसे जयप्रकाश नारायण ने आधे से ज्यादा पार्लियामेंट बदल दी 1977 में जो एमपी बने उनमें आधे से ज्यादा फर्स्ट टाइमर थे लालू यादव मुलायम यादव शरद यादव रामविलास पासवान मुला ये नीतीश कुमार ये सारे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के जयप्रकाश नारायण के उन्हें विद्यार्थी कहा जाता था जयप्रकाश नारायण के चेले और एक जमाने में लोग उन्हें कहते थे कि ये एकदम नॉन करप्ट आंदी है जैसे आज अरविंद गांधी की आज यानी कुछ दिनों पहले अरविंद गांधी की जो रेप्यूटेशन थी इस तरह से एक जमाने में लालू यादव की रेप्यूटेशन थी कि कितना होनहार बनवा है कि उसकी लेक्चरर की नौकरी वो पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था तब की लेक्चरर की गवर्नमेंट जॉब उस समय गवर्नमेंट जॉब की बहुत अहमियत थी एक गारंटीड पेंशन गारंटीड सैलरी तो लेक्चरर की जॉब छोड़ के ये आदमी पब्लिक लाइफ में आया है कितना त्याग दिया है उसने दो, दो साल जेल में रहा इमरजेंसी के समय तो लालू यादव का एक जमाने में अरविंद गांधी जितना बड़ा नाम था और आप देख रहे हैं कि जैसे ही वो आदमी एमपी बना छह आठ महीने में वो बिक गया तो अच्छे कानून मास मूवमेंट की वजह से ही आते हैं मास मूवमेंट क्यों फेल हो गई क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने राइट टू रिकॉल का कोई ड्राफ्ट कार्यकर्ताओं को नहीं दिया था तो कार्यकर्ता राइट टू रिकॉल की बात पे इकट्ठे हुए राइट टू रिकॉल के कानून पास करने की जब बात आई वो जयप्रकाश नारायण के पास गए जयप्रकाश नारायण की तबियत खराब हो चुकी थी तो उन्होंने ये सारे एमपी एमएलए को कहा ये नीतीश कुमार लालू यादव मोराजी देसाई की भाई राइट टू रिकॉल का कानून बनाओ तो सबने मना कर दिया यह बकवास चीजें राइट टू रिकॉल का कानून नहीं होना चाहिए फिर कमेटी बिठा दी कमेटी ने दो तीन साल तक कोई रिपोर्ट नहीं दी बाद में पूरा मामला रफे दफे लेकिन कार्यकर्ताओं के पास यदि ड्राफ्ट होता और ड्राफ्ट पे उनका 1977 से पहले ही एग्रीमेंट हो चुका होता तो कार्यकर्ता बाद में आंदोलन को जयप्रकाश नारायण की तबियत खराब हो तो भी जयप्रकाश नारायण के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना आगे बढ़ा सकते थे कि संसद को घेर लो और सांसद को बोलो कि भाई तू संसद में जा सकता है लेकिन ये ड्राफ्ट पास नहीं होगा तब तक वापस नहीं आ सकता और वापस आता है तो टपली मार के उसको वापस भेजो तो यदि पांच लाख युवा संसद को घेर लेते तो मोरारजी को पूरी जिंदगी चले उतना सप्लाई उसका इकट्ठा हो जाता जो मोरारजी तेवर दिखाता कि राइट टू रिकॉल का कानून पास नहीं होता जब पांच लाख युवा संसद को घेर लेते तो एक घंटे में उतना सप्लाई इकट्ठा हो जाता की उसकी पूरी जिंदगी चल जाता वो और राइट टू रिकॉल का कानून 97 में सेवन में पास हो जाता यदि उनके पास ड्राफ्ट होता तो लेकिन ड्राफ्ट नहीं था कार्यकर्ताओं के पास उसके लिए पूरी मूवमेंट दफा दफा हो गई तो मैं कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्शन अपने आप में अपने आप में इलेक्शन एक होपलेस चीज है क्योंकि जो चुन के आएगा वो उतना ही कमी हो जाएगा जितने आ जाए जो चुन के आएगा यानी यदि आप पांच के पांच एमपी बदल दोगे तो सारे के सारे नहीं तो 90-95 परसेंट उतने ही कमी नहीं हो जाएंगे जितने आज है तो बाकी पांच परसेंट अच्छे रहे तो भी आप क्या उखाड़ लोगे आप कहोगे कि चलो एक अच्छे आदमी को पीएम बना दोगे पहले तो यदि 95 परसेंट एमपी कमी नहीं हो गए तो अच्छा आदमी पीएम बनेगा कैसे और बन भी गया तो वो काम कैसे कर पाएगा और अच्छा पीएम एक दो मिल भी गया तो उसकी हत्या नहीं हो सकती जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो गई राजीव दीक्षित जी की हत्या हो गई इतने सारे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है अच्छे बुरे जो भी हो जैसे ये वाई एस रेड्डी का एक्सीडेंट करवा दिया गया राजेश पायलट का एक्सीडेंट करवा दिया गया फिर ये माधवराव सिंधिया का एक्सीडेंट करवा दिया गया जितेंद्र प्रसाद जिसने सोनिया गांधी को चैलेंज किया था उसका हार्ट अटैक करवा दिया गया तो अच्छा पीएम यदि देश को मिल भी गया फिर से दोबारा तो उसकी हत्या हो सकती है तो एक अच्छा पीएम आ जाए उसे पूरा देश सुधर जाएगा ये बात आप एक लकड़ी के डंडे पे 10,000 किलो का वजन रखने की बात कर रहे हो कि एक डंडा है वो 10,000 किलो के वजन को झेल लेगा। जो नामुमकिन है मटेरियली नामुमकिन है फिर लॉटरी तो दुनिया में किसी को भी लग सकती है आज आज आज मैं लॉटरी की टिकट खरीद के सजू की मुझे ये सौ करोड़ की लॉटरी मिल जाएगी तो वो कोई प्लान नहीं हुआ वो कोई मेथड नहीं हुई वो अपने आप को किस्मत के हवाले सौंपने की बात हुई वो एक्टिविज्म नहीं है वो लॉटरी खरीदने की बात है मेथड क्या है कि जिसमें कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी हो प्रेडिक्टेबिलिटी कि, किसमें है कि यदि आप एक्टिविस्ट को कहोगे कि ये कानून देश के लिए फायदे में है और आप सारे एक्टिविस्ट को आगे बताओ तो वो एक मेथड है भले उसमें गति धीमी हो गति धीमी क्यों होगी क्योंकि पेड मीडिया जो है वो राइट टू रिकॉल का विरोधी है वो क्यों राइट टू रिकॉल का विरोधी है क्योंकि जितने भी पत्रकार मुझे मिलते हैं मैं उन्हें राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चीफ के बारे में बताता हूँ कि भाई दूरदर्शन का जो सी ओ हैड है उसपे राइट टू रिकॉल होना चाहिए तो वो एक सेकंड में देखते कि यदि राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चिफा गया तो मीडिया दूरदर्शन सुधर जाएगा दूरदर्शन सुधर गया तो बाकी चैनलों के उनको जो खबर दबाने के पैसे मिलते हैं वो बंद हो जाएंगे क्योंकि एक मीडिया जिसका 100% परसेंट रीच है एक मीडिया जिसका 100% परसेंट रीच है वो यदि सच्चे खबरें और सच्ची व्यू पॉइंट घर घर तक पहुंचा देता है तो बाद में खबर दबाने का जो पैसा मिलता है और वो पैसा दस गुना होता है खबर देने से डबल पैसा दस गुना पैसा होता है खबर दबाने में तो खबर दबाने का जो उनको पैसा मिलता है वो नहीं मिलेगा तो उनका चेहरा गिर जाता है कि भाई राइट टू रिकॉल दूरदर्शन से तुम तो हमारे पेट पे लात मार रहे हो मैंने कहा तुम्हारा जो बुरा धंधा है जो खबर दबाने का तुमको पैसा मिलता है मैं उस पर लात मार रहा हूं तुम जो खबर फैलाने का काम कर रहे हो वो तो दूरदर्शन आएगा तो भी चलता रहेगा लेकिन उनका इनकम उनको कम होती दिखती है इसलिए वो राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चीफ का विरोधी हो जाते हैं और फिर वो पूरे राइट टू रिकॉल के दरगिना कर देते हैं नहीं, सारे पत्रकार नहीं दो तीन पत्रकार इसको दो तीन परसेंट पत्रकार राइट टू रिकॉल को सपोर्ट करते हैं पर फिर उनके मालिक उनको मना कर देते हैं वो जब अखबार उनके प्रेस में या अखबार में जाते हैं कि भाई ये राइट टू रिकॉल को हमें सपोर्ट करना चाहिए तो उनका मालिक मना कर देता है कि मैंने इसलिए तेरे को नौकरी पहले कहा था तू पब्लिक की बात कर तो ऐसा काम कर दी जिससे मुझे भी थोड़ा पैसा मिले तो भले प्रचार धीमा हो पर एक्टिविस्ट टू एक्टिविस्ट टू एक्टिविस्ट ये जो है वो प्रचार साउंड है तो अंत में मैं फिर से कहूंगा कि जन लोकपाल की मूवमेंट फेल हुई क्योंकि अरविंद गांधी और अन्ना मल्टीनेशनल कंपनी के आदमी थे फोर्ड फाउंडेशन के आदमी थे मिशनरी के आदमी थे वो चाहते थे कि लोगों में ऐसी मान्यता खड़ी हो कि मास मूवमेंट ढकोसला है यानी कि आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला बस आप नेता को ऊपर उठा के घूमिए उनके चुनाव में प्रचार कीजिए वो नेता ही आपको तार कर सकता है मतलब वो एक्टिविस्ट को अपने चुनाव का प्रचार का यंत्र बनाना चाहते थे ये उनकी मंशा थी इसलिए उन्होंने मास मूवमेंट को फेल कैसे करवा दिया कि एक तो जनलोकपाल जैसा घटिया कानून उन्होंने सामने रखा कि जिसमें राइट टू रिकॉल जनलोकपाल नहीं है जूरी सिस्टम नहीं है ट्रांसपेरेंट कम्प्लेन फाइलिंग भी नहीं है बस ग्यारह आदमी ऊपर आ जाएंगे देश का पूरा भ्रष्टाचार दूर कर देंगे और वह ग्यारह आदमी भ्रष्टाचारी हो गए तो जाओ सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करो भाई सुप्रीम कोर्ट में पांव रखने की कीमत पांच लाख है और सुप्रीम कोर्ट का जज ज़ड़ जजमेंट कब देगा आपका सबको फांसी देने के लिए जो जज डेढ़ साल लगा सकता है वो जनलोकपाल को क्या एक साल में जजमेंट देगा इसलिए ये कानून एक्टिविस्ट को पसंद ही नहीं आया और इसलिए उन्होंने एक्टिविस्ट को ये कानून समझाया ही नहीं लाइन बाय लाइन क्लॉज बाय क्लॉज और इसलिए ये मूवमेंट कभी लॉ सेंट्रिक मूवमेंट नहीं बनी वो एक इमेज सेंट्रिक मूवमेंट थी की अन्ना अन्ना अन्ना अन्ना का पोस्टर लेकर घूमते अन्ना की टोपी पहन के घूमते रहो और इस तरह से एक अरविंद अन्ना और बाद में अरविंद गांधी मैं जो मास्क मूवमेंट कर रहा हूं मैं फिर से दोहरा उसका एक एक शब्द ध्यान रखिए एक तो महात्मा उधम सिंह सेंट्रिक यानी जो एक्टिविस्ट है जो प्रजा दिन इसमें शामिल हो रहा है उसे महात्मा उधम सिंह को आह्वान करना है कि वो इस मास्क मूवमेंट को सफल बनाए ये बहुत जरूरी है महात्मा उधम सिंह को कहना मान लो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूं कि मेरे एक दोस्त को खांसी हुई थी और मैंने उसको पूछा कि भाई आपने किसी को बताया खांसी काफी दिनों से चलती आ रही है मिट नहीं रही तो उसने कहा कि हाँ मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया पड़ोसी को बताया वकील को बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताया एमपीएमएलए को भी बता देना था मैंने पूछा कि आपने किसी डॉक्टर को बताया तो कि उसने डॉक्टर को नहीं बताया मतलब भाई आपको कोई बीमारी हो तो आप रिश्तेदारों को बताओ पड़ोसी को बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताओ वकील को बताओ एम एमएलए को बताओ जर्नलिस्ट को बताओ जिसको बताने बताओ लेकिन डॉक्टर को नहीं बताओगे तो आपकी दवाई का इलाज कैसे होगा यानी आपको यदि आपकी बात सरकार के सामने ऐसी बात जो कि पब्लिक के फायदे में हो पहले तो वही बात लो जो कि पब्लिक के फायदे में हो ऐसा नहीं कि आधे परसेंट पॉपुलेशन के फायदे में हो मास पब्लिक के बेनिफिट में होनी चाहिए 60 परसेंट सेवेंटी परसेंट नाइन्टी परसेंट और कहूंगा नाइन्टी फाइव ऐसी बात होनी चाहिए कि जिसमें अग्रवर्ग नेता बुद्धिजीवी उनके सिवा जो एक दो है उसके सिवा पूरी 98 परसेंट का पब्लिक का फायदा हो ऐसी बात टेबल पे होनी चाहिए वो ड्राफ्टेड फॉर्म में होनी चाहिए कि उसका एक एक क्लॉज कि भाई हमें गैजेट में क्या छप पाना है यहीं से बात शुरू करो कि भाई हमें गैजेट मास ऑन मूवमेंट तभी शुरू करेंगे जब पहले बताओ कि गैजेट में क्या छप पाना है और वो ड्राफ्ट लेड यानी कि ड्राफ्ट तुम्हारा लीडर है वो कानून तुम्हारा लीडर है एक्टिविस्ट गाइडेड यानी एक नेता नहीं है जो कि पूरी दुनिया को समझाता फिर रहा है लाखों की संख्या में एक्टिविस्ट है जिन्होंने उस ड्राफ्ट को पढ़ा है समझा है और समझाने के काबिल है और वो मास मूवमेंट है उस मॉवमेंट को क्यों कोई रोक नहीं सकता तोड़ नहीं सकता क्योंकि जो लीडर लेड मास्क मूवमेंट है जिसका एक नेता है अन्ना या अरिंद गांधी या कोई भी या दुरात्मा गांधी उसको दबाया जा सकता है डराया जा सकता है खरीदा जा सकता है या मार मार दिया जा सकता है जैसे कि लाला लाजपत राय की अंग्रेजों ने हत्या करवा दी क्योंकि वो बिक नहीं रहे थे भगत सिंह की हत्या फांसी हत्या करवा दी क्योंकि वो बिक नहीं रहे थे न डर रहे थे न बिक रहे थे दुरात्मा गांधी बिग गए कि चलो आप हमारी बात करो हम तुमको टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो छपवा देंगे पूरी दुनिया में वाह करा देंगे जवाहरलाल गाजी पद का लाल दे दिया कि आप हमारी बात मान लो हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बनवा देंगे तो उन्होंने अंग्रेजों की सारी शर्तें मान ली तो अरविंद गांधी कि भाई चलो तुम भी नेता बन जाओ कि पोलिटिकल पार्टी बना दो नेता बन जाओ पार्लियामेंट में घुसो वही करो जो हम कर रहे हैं दो पांच परसेंट ले जाओगे ना मतलब बाकी कमाई में कांग्रेस होगा क्या नई पार्लियामेंट में मान लो प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है और ये अरविंद गांधी वगैरह एमपी बनकर आ जाते हैं तो प्रियंका तो कांग्रेस को नुकसान कितना गया 5 परसेंट वो जितना ले रहे उसका 5 परसेंट देना पड़ेगा उनको तो नेता को खरीदा जा सकता है दबाया जा सकता है या तो अंत में कुछ ना हो तो उनकी हत्या हो सकती है जैसे राजीव दीक्षित जी की हत्या हो गई शास्त्री जी की हत्या हो गई और देवी अम्मा गांधी की हत्या हो गई पर जिसमें पांच लाख दस लाख एक्टिविस्ट दो लाख एक्टिविस्ट कानून समझ उसका प्रचार कर रहे हैं तो दो लाख लोगों की हत्या करना नामुमकिन है और इसलिए इस मास मूवमेंट को आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता तो अंत में मैं कहूंगा जनलोकपाल मास मूवमेंट थी नहीं वो एक मीडिया प्रोजेक्शन था वो असफल हुई इसका मतलब यह नहीं है कि मास मूवमेंट का कंसेप्ट बकवास है दुनिया में जितने अच्छे परिवर्तन आये वो सिर्फ मास मूवमेंट की वजह से आए और राइट टू रिकॉल के लिए मैं किस प्रकार का मास मूवमेंट दे रहा हूं महात्मा ऊधम सिंह सेंट्रिक ड्राफ्ट लीडर हो उसका एक्टिविस्ट का गाइडेंस हो यानी कि लाखों की संख्या में एक्टिविस्ट ने वो कानून पढ़ा है, पढ़ाए है और वो लोगों को समझा रहे हैं, और उस प्रकार की मास्क मूवमेंट है तो उसको मल्टीनेशनल कंपनियां कांग्रेस मिशनरी उसको रोक नहीं पाएंगे ये मास्क मूवमेंट राइट टू रिकॉल एमआरसीएम यूरी सिस्टम कानून देश में ला सकती है धन्यवाद